z सुन हवा चली सबा चलीर आंचल से उड़ के घटा चली सुन सुन सुन कहाँ आ चली कहा चली मैं छू हमने एक बात कही कि आज के अंक में आप सभी का स्वागत है आज का अंक मैं कुछ हद तक एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस पर कि मैं पहले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोल चुका हूं मगर चूंकि ये बात मेरे मन में बहुत शिद्दत के साथ उठ रही है इसलिए मैंने आज तय किया कि मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करूंगा बांटूंगा मतलब अपनी बात तो कही दूंगा अब आपकी बात सुनने के लिए तो मुझे मालूम है कि मुझे इंतजार करना होगा क्योंकि आप मेरे ट्विटर हैंडल यानी कि एट द रेट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के एएचआई पर कहेंगे या व्हाट्सएप पर कहेंगे या कुछ दोस्तों फोन ही करके कह देंगे तो साहब हम अपनी बात शुरू करते हैं आज की बात कुछ हद तक तो आप मेरे जो गाना मैंने शुरू में लगाया उससे समझ गए होंगे क्या चाहिए क्या चाहते हो जिंदगी में क्या चीज पाने की तमन्ना है वो मिली नहीं मिली कितनी है कितनी और लोगे, भाई ये सभी सवाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं मन में उठते रहते हैं तो मैंने सोचा कि क्या इसको किसी व्यापारिक वाणिज्यिक ढंग से भी कहा जा सकता है तो वाणिज्यिक ढंग से कहने की बात तो यह हो गई इसको हर व्यापारी करता है वो इसको नाम देता है स्टॉक टेकिंग यानी कि भैया कहीं पर रुको और जरा पीछे मुड़कर देखो कि क्या पा लिया क्या खो दिया और वहां पर नफे नुकसान का हिसाब लगाकर फिर आगे की बात करता है तो अब हम भी अपनी जिंदगी में क्या ऐसा कुछ करते हैं हां हां करते हैं साहब मगर शायद हम उसको स्टॉक टेकिंग का नाम नहीं देते आप सभी ने देखा होगा कि जब जन्मदिन आते हैं वर्षगांठे विवाह की या किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट की जैसे आजकल तो आ, क्या बोलते हैं फर्स्ट डेट की वीकली एनिवर्सरी वीकर्सरी मनती है मंथर्सरी मनती है तो ऐसा ब्रेकअप की भी मनती है ब्रेकअप की फर्स्ट मंथर्सरी सेकंड मंथर्सरी, तो मगर ये सब तो बहुत युवा लोगों के बातें हैं मेरे लिए ये बातें करना उचित नहीं लगता है इसलिए मैं इन बातों को नहीं करूंगा मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसी स्टॉक टेकिंग अक्सर होती है हम अपने जन्मदिन पर करते हैं या कभी ऐसा होता है कि होली दिवाली तो उस समय ये अंदाज लगाते हैं कि भाई पिछली होली में क्या हुआ था या उसके पहले वाली होली में क्या हुआ था और कभी कभी ये भी हिसाब लगाते हैं कि पिछली होली में हमारे साथ कौन कौन थे और कौन है जो पिछली होली के बाद से अब तक हमारे साथ नहीं रहे देखिए अभी तो हालात ऐसे हो गए पिछले कुछ महीनों कहूंगा या साल कहूं कि जिसमें अनायास ही लोग बिछड़ गए देखिए जीवन में मिलना बिछड़ना तो स्वाभाविक है चलता ही रहता है और विशेषकर जब हमारे जैसी उम्र आ जाती है तब तो हम इन्हीं खबरों के बारे में ही शायद ज्यादा बात करते हैं या सोचते हैं या देखते हैं क्योंकि अब हमारे पास शादी ब्याह की खबरें तो कम आती हैं मगर इस तरह की खबरें जरूर आती रहती हैं मगर इन पिछले कुछ महीनों में तो कुछ ऐसे मित्र दोस्त साथी भी चले गए जिनको कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे तो खैर साहब स्टॉक टेकिंग की बात हो रही थी तो ऐसे मौकों पर भी हम स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं तो अब सवाल यह आता है कि स्टॉक टेकिंग करने में फौरन एक बात जुड़ जाती है कि भैया किस चीज की स्टॉक टेकिंग आखिरकार ये हिसाब किताब किस चीज के लिए हो रहा है क्या माल जमा जत्थे के लिए हो रहा है यानी कि आपने कितना धन कमा लिया कितना धन पाया कितना धन खोया कितने मकान बनाए कितने मकान बेचे कहां रहने आए कहां रह के चले गए साहब मेरा तो ख्याल ये है कि ये स्टॉक टेकिंग वाली चीजें स्टॉक टेकिंग भी कैटेगरीज में होती है और आपको मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से स्टॉक टेकिंग किस चीज की होती है वो कैटेगरी आपकी उम्र डिसाइड करती है यानी कि हम अपनी उम्र के हर हिस्से में अलग अलग चीजों की स्टॉक टेकिंग करते हैं सबसे पहले आज की उम्र की बात करें यानी कि आज जब मैं प्रौढ़वस्था से निकल करके वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं देखिए मुझे वृद्धावस्था कहने में बहुत हिचकिचाहट हुई मैं कहना नहीं चाहता था मगर अब क्या बताऊं सड़सठ अड़सठ साल की उम्र को भी वृद्धावस्था नहीं कहूंगा तो फिर किस उम्र को कहूंगा तो खैर <coughs> लीजिए खांसी साहब उसका वृद्धावस्था दिखाने के लिए खांसी माफ कीजिएगा मगर तो अब सवाल यह उठता है कि इस वृद्धावस्था में क्या चीज की स्टॉक टेकिंग करते हैं भाई अभी देखिए ना तो अब अगर आपको ज्यादा पैसे मिल भी जाएं, यानी कि आप एक मकान के बजाय दो मकान भी रख लें आप कुछ भी पालें कुछ भी आपके हाथ में आ जाए आपको एक लाख रुपए मिल जाए दो लाख मिल जाए पचास मिल जाए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आखिरकार आप उसमें से कितने का उपभोग कर पा रहे हैं भाई मैं अपने बारे में तो स्पष्ट बता सकता हूं कि मेरी खाने की पहनने की और रहने सहने की सभी मतलब इच्छाएं ही बहुत सीमित हो गई हैं अब बाजार जाते हैं तो वहां भी ये समझ नहीं आता कि क्या चीज खरीदें। अभी आपको हाल में बताता हूं कि मैं हैदराबाद में हमारे घर के पास हुनर हाट लगी है तो हुनर हार्ट में बहुत सी तरह तरह की चीजें बिक रही है। अरे वो एक तरह की नुमाइश एग्जीबिशन टाइप की है वहां पर तरह तरह की चीजें बिक रही है अब सवाल ये है कि उन चीजों में से मैं क्या चीज ले सकता हूं अब साहब सच बताऊं तो ना तो वहां पर मुझे ऐसा कोई खाने की चीज समझ में आती है ना कुछ लेने वाली चीज क्योंकि कपड़े आप कहिए साहब कपड़े भाई कपड़े तो जो है उन्हीं को पहनने की नौबत कम आ पाती है आखिरकार हर दिन अगर आप एक बढ़िया कपड़ा कोट पैंट पहन, शर्ट पहनकर बैठ भी जाएं घर में तो क्या करिएगा क्या अब तो मतलब मुझे तो नहीं याद आता है कि हमने किसी टाई को शायद पिछले कई सालों में लगाया भी होगा और कोट पैंट की तो बात ही छोड़ दीजिए हां ये जरूर है साहब मैं आपको बता दूं मैं इस्तेमाल करने के नाम पर यह जरूर करता हूं कि जो कमीजें और पतलून हैं तो घर में भी जब बैठता हूं तो पैंट कमीज पहन के बैठता हूं मैं लुंगी बांध के और पायजामा पहन के नहीं बैठता हूं तो अब सवाल यह है कि भाई इस उम्र में हमने जब लेखा जोखा लेना शुरू किया स्टॉक टेकिंग शुरू किया तो हमें लगा कि भाई इन सब चीजों की यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं मटेरियल चीजों की तो जरूरत है नहीं भैया वही एक कुर्सी है एक सोफा या या बिस्तर या चौकी जिस पर आप बैठे रहते हैं। और उसी पर अब आपको मान लीजिए उसकी जगह पर एक बढ़िया पलंग भी दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा तो मुझे लगता है कि इस उम्र में आने के बाद इन मेटीरियल चीजों का आप स्टॉक टेकिंग नहीं करते शायद ये समय होता है जबकि हम स्टॉक टेकिंग करते हैं कि भैया कितने दोस्त कितने रिश्ते आपने पाले हैं आपको मैं बताता हूं कि मेरी स्टॉक टेकिंग यह होती है कि अगर मुझे <coughs> सॉरी फोन पर फोन पर बात करनी हो तो मैं आज कितने लोगों से फोन पर बात कर सकूंगा देखिए वो सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेज व्हाट्सएप के सहारे भेज देना एक अलग बात है मगर कितने आपके पास ऐसे मित्र रिश्तेदार हैं जिनको कि आप दिन के किसी भी समय कम से कम फोन कर सकते हो देखिए अब आजकल पिछले दो साल में आदत ऐसी पड़ गई है कि अब आप कहीं आने जाने की तो बात करते ही नहीं तो चलिए भैया फोन पे कितने लोगों से बात कर सकते हो तो शायद वही हमारा स्टॉक है वो एक ऐसा एक ऐसा घर जहां पर आप बिना बुलाए और बिना बताए यानी पहले से अनाउंस किए बिना जा सके मुझे लगता है शायद वह हमारा इन स्टॉक है और जहां पर बता के जाना पड़े वो वर्क इन प्रोसेस है और जहां जाने लायक ही न हो यानी कि या तो वो दोस्त और या रिश्तेदार हुए ही नहीं या उनसे संबंध समाप्त हो चुके हो तो वो मेरे ख्याल से फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि सेल हो चुके हैं तो अब सवाल यह है कि इस स्टॉक टेकिंग में तो सिर्फ भावनाएं और लोग रह गए मगर यही स्टॉक टेकिंग जब कम उम्र थी जिस समय आप अपने आ, अपने क्या कहा जा सकता है अपने हाइट पर थे अपने चरम पर थे या या स्ट्रगल कर रहे थे उस समय की स्टॉक टेकिंग उस समय कोई रिश्तेदार दोस्तों का जिक्र नहीं होता था बल्कि दोस्तों का या रिश्तेदारों का जिक्र होता भी था तो वो शायद इसलिए कि भाई मतलब हम उनके क्या काम आ सकते हैं और वो हमारे क्या काम आ सकते हैं तो उस समय दोस्ती और रिश्तेदार की बात तो ये हो गई मगर उस समय ज्यादा बात ये होती थी कि क्या और मिल जाए यानी मटीरियल चीजों में और क्या पाया जा सकता है आज तो मटीरियल चीजों की बात ही नहीं रह गई तो एक वो उम्र थी जबकि आप मेटीरियल चीजों का जिक्र करते थे मेटीरियल चीजों के बारे में सोचते थे और एक वो समय आ गया जबकि मेटीरियल चीजें पीछे चले गई देखिये मेटीरियल मेटीरियल मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसको आ, कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं मतलब अपने मन में भी नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को क्योंकि उसमें उस मेटीरियल उस चीजों में पैसा रुपया घर बार चीजें इलेक्ट्रॉनिक सामान बर्तन ये सब चीजें और हां जेवर वगैरह जेवर कपड़े वो सभी चीजें आ जाती हैं तो इसीलिए मैं उनको मेटीरियल चीजें कहकर के एक साथ एक ही थैली में उनको रख दे रहा हूं तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक टेकिंग करने का लाभ क्या है आखिरकार इससे क्या फायदा हो रहा है साहब मुझे लगता है कि इससे एक फायदा यह हो रहा है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं देखिए दो चीजें हैं बिल्कुल साफ साफ एक तो है आपकी जरूरत यानी क्या चीज है जिसकी आपको जरूरत है और एक वो है कि क्या चीज है जो आप चाहते हैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दे रहा हूं मेरा कहना यह है कि एक समय था जबकि हम फोन था हमारे पास मतलब ये सेल फोन था तो जरूरत की काम जो थे वो तो सेल फोन से चल रहे थे मगर उसी वक्त एक नई चीज आई स्मार्टफोन तो अब साहब इच्छा होने लगी कि स्मार्टफोन ले लिया जाए तो अब ये वो समय था जबकि हम स्मार्टफोन लेने की इच्छा कर रहे थे मगर वो हमारी जरूरत नहीं फिर एक टाइम आया जब स्मार्टफोन मिल गया स्मार्टफोन आ गया हमारे कब्जे में तो अब इच्छा होने लगी कि भाई स्मार्टफोन तो मिल गया है अगर टैबलेट होता तब कुछ बात बनती तो अब साहब टैबलेट चाहिए फिर टैबलेट के बाद साहब आईपैड चाहिए अब चाहिए क्या वो इच्छा है वो जरूरत नहीं थी मगर चाहिए तो उसके बाद उसी इच्छा को जरूरत में कन्वर्ट कर लिया हमने हमने कहा यार अब क्या है कि वो तस्वीरें देखते हैं तो अगर टैबलेट होता तो थोड़े बड़ी में तस्वीरें देखते और आईपैड होता तो और भी बड़े में फिर उसके बाद एक तमन्ना उठी कि यार वो किताबें पढ़नी होती हैं तो अब आजकल किताबें कौन खरीदता है तो किंडल होना चाहिए अब साहब किंडल खरीद लिया गया तो अब किंडल चाहिए तो किंडल चाहिए किंडल की जरूरत नहीं है किताबें हैं अरे भैया अपनी देखिए बुरा मत मानिएगा मैं बहुत सी किताबें तो टॉयलेट में बैठ के पढ़ता हूं तो अब टॉयलेट में किंडल ले जाना ये अभी तक मेरे दिमाग में बैठा नहीं है तो मैं टॉयलेट में किंडल तो नहीं ले जा सकता मगर किताबें तो ले ही जाता हूं तो अब किंडल भी मान लीजिए आ गया मेरे पास तो मैं किंडल तो फिर नहीं ले गया वहां पर मगर अब किंडल जो है उसकी मैंने जरूरत क्रिएट कर ली यानी चाहा इच्छा किया और जरूरत बना ली तो अब इस तरह से मैंने सवाल यह उठाया था कि जब स्टॉक टेकिंग करते हैं तो उसका लाभ यह होता है कि आप अपनी जरूरत और अपनी इच्छा में एक सेपरेशन कर सकते कि भाई क्या है और उसके बाद यहां पर फिर अपनी कैपेसिटी देखिए कि यानी कि आपकी क्षमता क्या है तो उसके बाद इसी को लोग कहते हैं कि भाई अपनी इच्छाओं पर एक कंट्रोल कर लो तो इच्छाओं पर कंट्रोल करिए या मत करिए नहीं करिएगा तो आप तड़पते रहिएगा तड़पते रहिएगा स्ट्रेस आएगा स्ट्रेस आएगा तो ले लो भैया फिर उसके बाद दिल की बीमारी ले लो परेशानी ले लो एंग्जाइटी ले लो डिप्रेशन ले लो तरह तरह की चीजें लेकर बैठ जाओ तो साहब ये अगर स्टॉक टेकिंग किया जाए तो शायद इनसे थोड़ा निजात मिल सकता है निजात मतलब छुटकारा मिल सकता है मगर पता नहीं छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा फिर उसके बाद अब स्टॉक टेकिंग में एक और भी मौका आता है यानी जबकि आप <coughs> माफ कीजिएगा सॉरी गला थोड़ा सा खराब है इसलिए माफी मांगते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कभी कभी हमारे दिल में इच्छाएं होने लगती हैं कि साहब हमको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है अब साहब बच्चों के लिए कुछ करना है तो उसकी तो कोई सीमा है नहीं उसमें आप जरूरत और इच्छा ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़ी घालमेल हो जाती है मैं एक साहब को जानता हूं जो कि काफी बुजुर्ग हैं हमारे मतलब परिचित रिश्तेदार जैसा भी कहिए तो उनके एक सुपुत्र हैं जो कि मतलब उनके सुपुत्र ये समझिए कि वो हमारे से थोड़ी बड़ी उम्र के हैं और नहीं हमारे से बड़ी उम्र के नहीं है, हैं तो हमसे छोटे ही मगर शायद थोड़े ही छोटे होंगे वो रिटायर उटायर हो चुके हैं तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे अब साहब उनके पिताजी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा बेटा पेंशन नहीं पाता है तो उसका खर्चा कैसे चलेगा अब भैया खर्चा कैसे चलेगा उसके लिए यह है कि उनको जो टर्मिनल बेनिफिट मिले थे उससे उनको तकरीबन पचास साठ हजार रूपये मिलते हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट के फॉर्म में मगर पिताजी अच्छा और मकान भी है उनके पास अपना अच्छा भला बड़ा मकान है मगर उनके पिताजी को आज भी यह चिंता है कि हमारा बिटवा बस इतना ही है उसके पास अब और कुछ है नहीं यार अब कोई उनको यह बतावे कि अरे भैया काहे चिंता कर रहे हो उनको अब इससे अधिक की जरूरत ही नहीं है मगर साहब अब ये समझावे कौन ये बताए कौन तो अब देखिए यहां पर जरूरत और इच्छा दोनों घालमेल हो गई जो उनकी इच्छा है उसको उन्होंने अपनी जरूरत बना लिया अब वो बोलते कि साहब मुझे तो कुछ भी करके मतलब एक 90 साल का आदमी ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी करके अपने पैंसठ साल के लड़के के लिए कुछ करना है अब भैया क्या करना है पता नहीं क्या करना है मगर एक परेशानी का कारण तैयार तो वो 90 वर्ष का व्यक्ति जो कि इस उम्र में आराम से खा पीकर सो सकता है और चाहे तो धर्म कर्म की बातें करे और चाहे तो फिल्में देखे और चाहे तो ताश खेले वो चाहे जो कर सकता है मगर वो अपना समय इस चिंता में गुजार देता है कि मेरे बेटे के लिए क्या इकट्ठा होगा और बेटा भी इसी चिंता में डूबा है अरे भाई अब तो यह समय आ गया है कि जबकि आप कुछ और चिंता करिए मगर नहीं साहब वो चिंता नहीं करें तो साहब सवाल ये स्टॉक टेकिंग की बात आती है कि क्या जरूरत है और क्या इच्छा है ये कम से कम डिफ्रेंशिएट हो जाता है अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये सब बातें तो आपने कर ली मगर क्या ये जो इच्छा और जरूरत की बातें हैं यानी जो जो जो टॉपिक है ये हमारा स्टॉक टेकिंग का जो क्लास है यानी श्रेणी जो है उस श्रे, वो श्रेणी एकदम पक्की होती है उसमें और कुछ नहीं होता नहीं साहब ऐसा नहीं है श्रेणियों में ब, बैंड बनता है श्रे, श्रेणियां जो है वो टाइट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होती वो श्रेणियां जो है वो बैंड के फॉर्म में रहती हैं यानी कि अगर आपको पैसे की चिंता नहीं होती है तब यारी दोस्ती की चिंता होती है यारी दोस्ती से आगे बढ़े तो रिश्तों की चिंता होती है रिश्तों से आगे बढ़े तो भैया प्रेम प्यार की चिंता भी होती है और इस तरह से वो बैंड जो है वो बढ़ता चला जाता है यहां पर आपको बताऊं साहब मैंने मैं अपना ज्ञान तो बघारने से कभी चूकता ही नहीं हूं इसलिए अब चूंकि आपने तो मुझको इस तरह से ब्रांड कर ही रखा है तो मैं अपना ज्ञान यहां थोड़ा सा दे दू एक मास्लो साहब थे अरे मैनेजमेंट जिन्होंने भी पढ़ा होगा आजकल तो काफी लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो मासलो साहब की नीड हैर थ्योरी के हिसाब से बात करें तो मास्लो साहब की नीड हायरार की थ्योरी में भी उन्होंने पांच कैटेगरीज बना दी हैं और सच बात यह है कि मास्लो साहब ने तो पांच कैटेगरीज बना दी और बोले कि भैया जब एक सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप दूसरी पर जाएंगे मगर सच बात यह है कि मास्लो साहब की थ्योरी में भी वो कैटेगरीज वॉटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है वो भी बैंड की तरह चलता है यानी जब आप कैटेगरी वन के आखिरी हिस्से के आसपास पहुंचते हैं तो कैटेगरी टू की इच्छा जो है वो अपने आप होने लगती है उसी प्रकार से स्टॉक टेकिंग की श्रेणियों में भी बैंड्स बने हुए हैं तो इसमें मुझको ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आता है जबकि आप इन सब जिसे धार्मिक भाषा में लोग बोलते हैं सांसारिक वस्तुओं से दूर हो जाते हैं और अब साहब देखिए मैं आध्यात्मिक तो नहीं कहूंगा मगर मैं उसको यह कहूंगा जो कि आपके मन से रिलेटेड चीजें हैं आप उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं यानी कि आप उसको अपने स्टॉक टेकिंग में काउंट करते हैं आपसे आज कितने लोग मिलने वाले आए आपसे कितने लोगों ने हंसकर बात किया कितने लोगों ने कहा कि आप की जरूरत है मुझे साहब आपको बताऊं ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर एक के लिए आप खुद जरा सोचकर देखिएगा आप तो कह देते हैं लोगों से मगर आपसे कितने लोगों ने कहा कि आपकी जरूरत है मुझको मैं यहां पर आपको एक अपना उदाहरण बता सकता हूं कि पिछले दिनों मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था उस बच्चे का फाइनल एग्जाम हो गया तो जब फाइनल एग्जाम हो गया तो अंतिम दिन तक उस बच्चे को पढ़ाया और उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ भैया कि आप अभी यहीं रहने वाले हो कि यहां से कहीं जाने वाले हों हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें बहुत से लोग ट्रांसफर वाले भी रहते हैं तो उस बच्चे को यह पता नहीं था कि मैं ट्रांसफर वाला हूं कि क्या हूं तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आप यही रहोगे या जाओगे मैंने कहा कि नहीं मैं तो यही रहूंगा मगर ये सवाल आपने क्यों पूछा उस बच्चे ने कहा कि मैंने इसलिए पूछा कि मैं अभी तो सातवें आठवें क्लास में हूं और अब आप ये समझ लीजिए कि डिग्री तक आपको मुझे पढ़ाना है आप उसके हिसाब से कहीं आने जाने की बात सोचिएगा तो भी आप वो बात ध्यान में रखिएगा यानी अब मैं ये समझ पाया कि उस बच्चे ने अपनी भाषा में मुझको ये बता दिया कि उसको मेरी जरूरत है सॉरी <laughs> तो जब उसने मुझको ये बताया कि उसको मेरी जरूरत है मैं आपसे सही कहता हूं कि मैं अपने दिल के अंदर इतना खुश हुआ मुझे इतनी इतनी एक जिसे कहते हैं उपलब्धि का एहसास हुआ कि मैं उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं खुश भी हो रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि ये एक ऐसी फीलिंग है ये एक ऐसी भावना है जो कि अगर आपसे कोई कहता है तो वो आपके लिए बहुत ही कीमती बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है तो दोस्तों स्टॉक टेकिंग करते समय अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि स्टॉक टेकिंग तो आप जैसे चाहे वैसे करिए मगर एक स्टॉक टेकिंग में ये भी एक क्लास एक श्रेणी बना लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपकी जरूरत है जो आपसे कहते हैं खुल करके श्रीमान मुझे आपकी आवश्यकता है आई नीड यू देखिए हमारा सबसे बुरा दिन वो होता है जबकि मेरी जरूरत खत्म हो जाती है इसीलिए आपने देखा होगा कि रिटायर होने के बाद आपको सबसे बड़ा शौक यह लगता है कि मेरे बिना भी यह ऑफिस चल सकता है क्योंकि जिस दिन तक आप रिटायर नहीं होते हैं उस दिन तक आपके दिल में ये गुमान रहता है कि भैया ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये दफ्तर मेरे ही कंधों पर चल रहा था और जिस दिन आप देखते हैं कि आपके बगैर भी चल रहा है तो आपको एक अजीब झटका सा लगता है यार वो झटका अपनी जिंदगी में रिटायर होने के बाद भी लग सकता है आप घर पर इस, इस, आप घर पर आते हैं और घर पर, पर पता चलता है कि आपकी तो जरूरत ही नहीं है आप एक एडिशनल फीचर होकर पड़ गए यानी कि आप एक ऐसी कुर्सी बनकर आ गए हैं जिसको रखने की घर में कहीं कोई जगह ही नहीं है तो ये घर मतलब घर में समाज में दोस्तों के बीच में जब कोई दोस्त कहता है कि यार तुम नहीं आए तो बड़ा अटपटा लगा मेरे को लगता है यार इससे बढ़िया तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सर और ये कॉम्प्लीमेंट कितनी बार आपको मिलता है कितनी बार आपसे ये बात कही जाती है या अगर शायद शब्दों में ना भी कही जाए तो कितनी बार आपको यह एहसास दिलाया जाता है मुझे लगता है कि ये स्टॉक टेकिंग करते वक्त शायद हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक होता है और अगर फिर से मैं वो वाणिज्यिक भाषा में करने की बात शुरू करूं तो शायद ब्लू चिप्स स्टॉक्स में से ये ब्लूएस्ट चिप्स स्टॉक है ये मेरा ख्याल है आपका इसपे कोई अपना टेक हो अपना विचार हो मुझे जरूर बताइएगा तो साहब इसके साथ ही अपनी बात आज की यहां पर बंद करता हूं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और एज uh, यूज़ुअल मैं अपने क्लोजिंग uh, स्टेटमेंट में ये तो जरूर कहूंगा कि भैया मैंने तो अपनी बात कर ली आप भी अपनी बात कर लीजिए क्योंकि बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी बातें करना बंद कर देंगे तो बातें भी बंद हो जाएंगी अरे भैया बातें बंद नहीं करनी हैं बातें करते रहना है तो चलिए साहब आज तक के लिए बातें बंद और मतलब सॉरी आज तक के लिए नहीं आज की बातें बंद और चलते हैं नमस्कार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय हमने सपना देखा है कोई अपना देखा है जब रात का घूघ उतरेगा और दिन की डोली गुजरे सपना पूरा होगा थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ